ध्यान और आध्यात्मिक जीवन व्यक्तित्व का गठन और आंतरिक साम्य परमात्मा के साथ व्यक्तित्व का समन्वय हमने देखा कि हमारे गुरुत्व के केंद्र को हमारी चेतना के केंद्र को निश्चित स्थान में स्थापित करना व्यक्तित्व के गठन की पहली सीढ़ी है इस केंद्र को व्यस्टि आत्मा या अहम को परमात्मा के साथ संयुक्त करना अगली सीढ़ी है हमारे उच्चतम आदर्श के संदर्भ में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित अहम केंद्रित सामंजस्य चाहे वह हमारे अहंकार का मन इंद्रियों और देह पर प्रभुत्व स्थापित करने में कितना ही उपयोगी क्यों न हो पर्याप्त नहीं है हमने अभी तक उच्चतम सामंजस्य का प्रयत्न नहीं किया है अब हमें यह करना चाहिए डॉक्टर युग अपनी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल में लिखते हैं अहंकार मात्र इसलिए रोगग्रस्त हो गया है कि उसने पूर्ण से संबंध विक्खेद कर लिया है और मानव जाति तथा परमात्मा के साथ संपर्क खो दिया है एक अन्य पुस्तक में वे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात कहते हैं ताओ में होने का अर्थ है पूर्णता कृतकृत्यता सर्वव्यापी सत्ता के अर्थ का पूर्ण साक्षात्कार व्यक्तित्व है, अदृश्य जीवन का अनंत स्रोत, सत्य का धाम और समग्र जीव जगत का उत्पत्ति स्थान है ताओ हिंदू ऋषियों के परमात्मा पर ब्रह्म के सदृश है अहम का समृष्टि सत्ता के साथ संपर्क कैसे करें प्रार्थना और स्त्रोत्र पाठ भगवान नाम के जप और उसके अर्थ के चिंतन परमात्मा के ध्यान के द्वारा हम अपने आत्मा में एक ऐसा संगीत अपने भीतर एक ऐसी समरसता पैदा कर सकते हैं जो हमें अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से अपने क्षुद्र अहंकार से अपने व्यस्त चेतन से ऊपर उठा दे तब हम महत अहंकार इस सभी में विद्यमान समस्त चेतना के संस्पर्श का अनुभव करते हैं इसी अवस्था में परमात्मा का समष्टि चेतन व्यस्त चेतना या सीमित आत्मा की तुलना में अधिक सत्य अनुभव होती है इसी अवस्था में गंभीरतम सामंजस्य स्थापित होता है इसके बाद जीव जब सामान्य चेतना के अहंकार मन और देह के स्तर पर लौटता है तो वह एक अद्भुत समन्वय और सामंजस्य का अनुभव करता है तब व्यक्ति चेतना समस्त परमात्मा चेतना में बद्धमूल हो जाती है और आध्यात्मिक के अहंकार का मन और देह के साथ में बना रहता है तथा जो अहंकार के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक के रूप में कार्य करते हैं इस स्थिति में व्यक्तित्व एक अवैक्तिक परमात्म सत्ता के साथ समन्वित और सुगठित होकर रहता है एक बार स्वामी विवेकानंद जी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक गांव के दौरे पर थे उन्हें दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देते हुए सुनकर विश्वविद्यालय के कुछ लोगों ने जो काउबाए बन गए थे उनके शब्दों को पकड़ लिया जब स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रख सकता है तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की ठानी उन्होंने स्वामी जी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया और लकड़ी की एक चौड़ी नाद को जमीन पर उल्टा करके भाषण के लिए मंच बना दिया स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण प्रारंभ किया और वे शीघ्र ही विषय वस्तु में डूब गए अचानक बंदूक चलने का भयानक शब्द होने लगा और उनके सिर के पास से गोलियाँ निकलने लगी लेकिन स्वामी जी बिना विचलित हुए भाषण देते रहे मानो कुछ अनहोनी बात हुई हो न हो हुई ही न हो वह आध्यात्मिक अनुभूति के फलस्वरूप प्राप्त आध्यात्मिक समत्व या जिसके द्वारा गुरुत्व का केंद्र भौतिक व्यक्तित्व में नहीं बल्कि दिव्य चेतना में आत्मा की भी आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया था ऐसी अनुभूति स्त्री अथवा पुरुष में एक संपूर्ण नई दृष्टि को जन्म देती है इस्लाम का अनुभूतिपरक पक्ष सूफी धर्म कहलाता है राबिया एक मध्यकालीन सूफी महिला संत थी जो भगवत भाव में विफोल रह करती थी एक दिन किसी ने पूछा क्या तुम ईश्वर से प्रेम करती हो उसने कहा हाँ मैं सचमुच उनसे प्रेम करती हूँ और क्या तुम शैतान को अपना शत्रु समझती हो महिला शांत संत ने मुस्करा कर कहा मैं भगवान को इतना प्रेम करती हूं कि शैतान से नफरत करने का वक्त ही नहीं होता उनकी आत्मा परमात्मा के साथ संयुक्त थी जिसके कारण से वे अपने आसपास के कठोर निष्ठुर संसार को क्रूरता और उथल पुथल में अविचलित रहने में समर्थ हुई थी संतों और ऋषियों से हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं वे महान आंतरिक समत्व से युक्त थे उन्होंने अपने व्यक्तित्व का गठन कर लिया था और नियति के कठोर आघातों में भी अविखंडित बने रहते थे ऐसा दुर्लभ और महाभाग व्यक्ति परमात्मा का स्वयं में तथा सभी प्राणियों में दर्शन करता है उनका मन दुखों से विचलित नहीं होता और सुखों से अभिभूत नहीं होता वह राग भय क्रोध हो जाता है।, उसकी देह बन जाता है यह पवित्रता और प्रेम प्रसारित करता है और सभी के लिए प्रेरणा शुभकामना और आशीर्वाद का चिर स्रोत बन जाता है हमने अपने आध्यात्मिक गुरुजनों से सुना है कि अति चेतन अत अवस्था की उपलब्धि के बाद ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है लेकिन हमारे लिए वह एक आदर्श मात्र है और आदर्श की अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है लक्ष्य आदर्श निर्धारित करने के बाद हमें मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और अल्प सामंजस्य से अधिकतर सामंजस्य समत्व प्राप्त करना चाहिए यह निश्चय है कि समत्व एवं नैतिक पूर्णता के उच्च से उच्चतर स्तर पर आरूढ़ होने पर हम अधिकाधिक समरसता शांति और धन्यता का लाभ करेंगे अतः हम उठें जागें और लक्ष्य प्राप्त होने तक बढ़ते चढ़ें